परंतु इसका अर्थ यह है कि वो आपका प्यारा है ना कहा प्यारा है कब तब वो हमेशा बना रहे है ना आपको मिलता रहे इसकी जरूरत है ना कहा है तो गया पराधीन हुए गुलामी आ गई तो अच्छाई और बुराई का जो ज्ञान है माने भेदक ज्ञान जो है वो हमेशा अंतकरण में एक संस्कार बनाता है और हमको कर्म के लिए प्रेरित करता है और आत्म विज्ञान जो है आत्म विज्ञान यही खूबी है यही उसकी विशेष बात है विशेष आत्म विज्ञान की क्या अपने को ना तो कोई अपने को जब जानोगे तो ना वो अच्छा है ना बुरा है दोनों का साक्षी है ना वो शत्रु है ना मित्र है दोनों का साक्षी है ना वो संस्कार उद्भूत संस्कार है न अनुद्भूत संस्कार है दोनों का साक्षी है न वो बासना है न निर्वासनता है दोनों का साक्षी है अब तब उसकी प्राप्ति चाहिए कि परिहार चाहिए उसको पाना चाहते हो क्या हटाना चाहते हो क्या अपने को न पाना चाहते है न हटाना चाहते है तो तब अपने लिए कर्म की भी आवश्यकता अपने लिए कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं है अपना आपा तो बिल्कुल मिला मिलाया साक्षात अपरोक्ष है तो सर्वत्र ही वही विज्ञानम संस्कार गम्य थे परांग सारा ज्ञान कर्म उपासना का अंग है ये जानो ये करो ये जानो ये सोचो कल सुनाया था वो क्या सुनाया था कि यदि तुम्हें नाय स्थिति विशिष्ट ज्ञान होगा है न ज्ञान में स्थिति का विशेषण लगेगा तो आपको तो बार बार समाधि लगानी पड़ेगी क्योंकि स्थिति तो एक तरीकी रहेगी नहीं समाधि टूटेगी और फिर लगाओ टूटेगी और फिर लगाओ स्थिति विशिष्ट ज्ञान जो है उसमें बार बार बार अभ्यास करना पड़ेगा और प्रेम विशिष्ट जो ज्ञान है उसमें धारा रूप से तो उसको लगातार रखना पड़ेगा कि हम उठे उसके लिए सोए उसके लिए खाए उसके लिए पिए उसके लिए और प्रीति विशिष्ट ज्ञान जो है वो प्रीति के धारा से धारावान मालूम पड़ेगा लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है उसमें न तो बार बार स्थिति प्राप्ति की अपेक्षा है और न तो धारावाहिक रूप से उसको प्रभावित करने की अपेक्षा है वो तो एक क्षण में अविद्या को दूर कर देगा और अविद्या को दूर कर देने के बाद कुछ भी कर्तव्य कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में सर्व आक्षेप का परिहार करके एवं अविरुद्ध रहा पहले अध्यास पर आक्षेप किया कि सिद्ध नहीं हो सकता फिर उस आक्षेप का समाधान किया और उसके बाद अध्यास का लक्षण बनाया तीन बात बताई अध्यास पर आक्षेप आक्षेप का समाधान और समाधान करके निश्चित रूप से लक्षण ये जो अपनी प्रत्यग आत्मा है अपरोक्ष वो शायद वो बात रह गई कि घड़ी को हम देखते हैं तो इंद्रिय के द्वारा देखते हैं आंख के द्वारा देखते हैं। अच्छा अब आंख को कैसे देखते हैं आंख को आंख से देखते हैं क्या हमारे आंख है कि नहीं ये कैसे मालूम पड़ता है जैसे घड़ा घर में रखा हो ना तो दिया जलाओगे तब न देखोगे परंतु दिया घर में जल रहा हो तो उसको देखने के लिए दिया लेके जाओगे एक लाइट जल रही हो घर में तो लाइट जल रही है कि नहीं ये देखने के लिए दूसरी लाइट नहीं जलानी पड़ती वो स्वयं दिखती है परंतु वस्तु को देखने के लिए लाइट चाहिए लाइट को देखने के लिए लाइट नहीं चाहिए अब देखो घड़ी को देखने के लिए रोशनी भी चाहिए आंख भी चाहिए और रोशनी को देखने के लिए दूसरी रोशनी नहीं चाहिए सिर्फ आंख चाहिए और आंख को देखने के लिए आंख नहीं चाहिए नेत्रेंद्रिय जो है वो और साक्षी देती है साक्षी बात है हमको मालूम पड़ता है कि आंख है अच्छा आपको बुद्धि है ये बात आप आंख से देख के निश्चय करते हैं क्या क्योंकि तो आजकल लोग आपको बहुत प्रधान मानते हैं तो हम पहले आंख से देखना चाहते हैं अच्छा तो आपके भीतर बुद्धि है ये बात आपने आंख से मानी आंख से देख के जानिए आपसे देख के मानिए आपकी आंख कहा चली जाती है जब आप ये निर्णय करते हैं कि हम बुद्धिमान हैं हम है? हम बुद्धिमान हैं ये जब निर्णय करते हैं तब आपकी आंख कहां चली जाती है तो आप अपने को बुद्धिमान मानने के लिए तो आपकी जरूरत नहीं समझते लेकिन परमात्मा को देखने के लिए आपकी जरूरत समझते हैं है निके भगवान पूरा तो भीतर चलो है ना? जरा वस्तु के प्रत्यक्ष वस्तु के साक्षात्कार की पद्धति का तो अनुसंधान करो आपको अपनी बुद्धि देखने के लिए आपके बुद्धि है ये आप कैसे जानते हैं बोले देखो हमको उन्होंने बुद्धिमान कहा हमको उन्होंने बुद्धिमान कहा हमको उन्होंने बुद्धिमान गवाही से अपनी बुद्धिमत्ता का निश्चय होगा लोग कहते हैं कि भाई तुम तो अकल वाले हो बुद्धि वाले हो नहीं नहीं वो ये नहीं कहते हैं गवाही से ये नहीं सिद्ध होता कि आप बुद्धि वाले हैं गवाही से ये सिद्ध होता है कि आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं आपकी बुद्धि का कार्य देख करके जब दूसरे लोग बुद्धिमान आपको कहते हैं तो आपकी बुद्धि की श्रेष्ठता बताते हैं ये आपको बनाते हैं लेकिन बुद्धि आपके हृदय में है ये बिना किसी गवाही के आप जानते हैं कि नहीं इसी को साक्षी भाव से बोलते हैं इसी का नाम है साक्षी भाव जब हम किसी औजार से किसी चीज को जानते हैं तब तो उसका नाम होता है आभा भाव से और जब बिना किसी औजार के ही हाँ हमारे हृदय में राग है कि नहीं द्वेश है कि नहीं शांति है कि नहीं तृप्ति है कि नहीं सुसुप्ति हुई कि नहीं हमने सपना देखा कि नहीं देखा ये गवाही से थोड़े जानेंगे अपने आप जानते हैं तो देखो भीतर की चीजों को तो हम अपने आप जानते हैं अब एक बात और रह गई न अपने आप को कैसे जान? वो तो बोले भाई किताब में लिखा है इसलिए जानते हैं भगवान वो है? तो जैसे कहीं हो ये म्यूनिस्पेंसी की किताब होती है ना उसमें किसी के मरने की बात गलती से लिख गई है ना? अब वो अपना पेंशन लेने गया तो पूछा गया प्रमाणित करो कि तुम जिंदा हो अरे बाबा हम तुम्हारे तो सामने खड़े हैं क्या प्रमाणित करें बोले तो दस्तावेज चाहिए अब जज तो मैंने नहीं बिना दस्तावेज के है तो ना बोले अच्छा गवाही ले आओ दूसरे आदमी बताने कि तुम हो अच्छा तो दूसरे के सामने अपने को सिद्ध करना हो तो गवाही भी चाहिए दस्तावेज भी चाहिए लेकिन अपने लिए अपने आप को सिद्ध करना हो ए, तो कौन सी दस्तावेज चाहिए और कौन सी गवाही चाहिए माने इसमें गवाही माने गवाही माने उपदेश है उपदेश उपदेशकों गवाही नहीं चाहिए और दस्तावेज माने किताब देनी चाहिए हम हैं ना, हम हैं ये बात हमको खुद ही मालूम पड़ रही है अच्छा बुद्धि जब सो जाते हैं तब आप रहते हैं कि नहीं उस समय तो बुद्धि भी काम नहीं देती है संसार तो भी काम नहीं देता हैं तो देखो आप बुद्धि छोड़ के भी आप ये नहीं मानते कि सोते समय आप मर गए थे क्यों नहीं मानते आख रहती नहीं है ना हाथ काम करता नहीं पांव चलता नहीं जबान बोलती नहीं है? अच्छा आंख देखती नहीं काम सुनता नहीं मन काम करता नहीं बुद्धि कुछ विचार करती नहीं बोले हमारी सांस चलती थी इसलिए जिंदा सांस चलती थी ये किसको मालूम था उनको मालूम था कि हमारी सांस चल रही है तो तब तुम सुसुप्ति के समय मर गए थे फिर जिंदा हो गए ऐसा क्यों नहीं मानते और नहीं जी जो मैं कल था वही मैं आज हूँ प्रतिसम्दान होता है तो ये जो प्रत्यक आत्मा है ये देखो विषय से भी प्रत्यक्ष है विषय सामने की ओर है ये सामने की ओर नहीं है अभी तक की ओर है से भी प्रत्यक्ष है मन से भी प्रत्यक्ष है बुद्धि से भी प्रत्यक्ष है स्वप्न और सुशुप्ति से भी प्रत्यक्ष है और ये जो सबसे प्रत्यक्ष है उसको हड्डी मांस चाप में डाल देना इसका नाम अध्यास हुआ इसका नाम भूल है इसका नाम ब्रह्म है भला तो, अच्छा तो फिर बात कुछ तो सबकी समझ में आनी चाहिए तो सबकी समझ में आ रहे कहा भज कल धारम भज कलधारम से तो छुट्टी नहीं है विदेश करेंगे तो बाहरी चीज का विवेक करेंगे अपने आप का विवेक तो करेंगे नहीं आत्म जिज्ञासा तो होगी नहीं मैं कौन हूँ मैं कितना बड़ा हूँ मेरी उम्र कितनी है, है? कहा पूछो साधो उम्र हमारी हो तो हमारी उम्र क्या है कभी आपने ये जानने की कोशिश की जो चीज सुसुक्ति में नहीं मरती है वो चीज शायद मृत्यु से भी न मरती हो ये संभावना है कि नहीं है जो वस्तु सुसुक्ति जैसी बेहोशी में नहीं मरती है वो शरीर की सब नस नाड़ियों के और बुद्धि वृत्तियों के काम न करने पर भी जिंदा रहती हो ये कोई असंभव तो नहीं है अच्छा और जिस एक बूंद पानी में से ये शरीर निकल जाता है उस एक बूंद पानी में तुम कहाँ छिपे हो इसका तो अभी पता नहीं चलता है ना। अब उनको भाई एक डॉक्टर ने बताया सच की झूठ बोला वो तो उसकी जिम्मेवारी तो उसके ऊपर है उसने बताया कि यदि दो शीसी में कौ की और कोयल भी है ना अंडा होता है ना कोयल का भी अंडा होता है कवे का भी अंडा होता है दोनों का पानी दो शीसी में रख के किसी वैज्ञानिक को दे दो। और उससे पूछो कि इसमें मीठी आवाज है ना? किस शीसी के पानी में मीठी आवाज है कहू कुछु, कहू और किस शीसी के पानी में आवाज है काओ का बताओ है न तो अभी तक विज्ञान ये बताने वाला है ना ये नहीं बता सकता कि उस पानी में से किसने से नीचे आवाज निकलेगी और किसने से कांव काव आवाज निकलेगी ये विभेद कहाँ से आवेगा और अंडे तो दोनों हैं एक में कोयल एक कोयल का अंडा है अंडा है तो उसमें सूक्ष्म रूप से आत्मदेव कहाँ छिपे रहते हैं ये गुहा में परमे व्योम निहितम ये जो आत्मदेव हैं ये परम व्योम में गुहा में छिपे हुए हैं इस पर ये अनात्मा जो साफ मालूम पड़ता है कि मैं ये यह, यह मैं नहीं एवं लक्षण अध्यातम पंडिता अविद्या मनते ऐसा ये जो अभ्यास है महाराज भूल में तम आक्षिप्तम एक समाताम एवं लक्षण लक्षिताम आ, ये जिस पर आक्षेप समाधान और लक्षण किया गया ये जो अभ्यास है पंडिता अविद्या मनंत है न मूर्खा ये जिन लोगों को आत्मा आत्मात्मा के बारे में विचार करने का अवकाश ही नहीं है ये प्रचार करने की पर्चा बांटने की चीज नहीं हो ये लाउड स्पीकर पर है ना बोल के गांव गांव में प्रचार करने की चीज नहीं है असल में उनको तो ये बताना चाहिए कि कैसे उठो कैसे बैठो कहाँ थूको कहां मत थूको ये बताने की जरूरत है ना ये पान खाने वाले सूर्ती खाने वाले जो है आ, वो रास्ते में चलते चलते थूंक कर रास्ते ही गंदा कर देता है तो उनको तो ये बताने की जरूरत है कि कहा थोंको मत को उनको ये बताने की थोड़ी जरूरत है कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो है? जिनको यही नहीं मालूम कि क्या करना क्या नहीं करना क्या भोगना क्या नहीं भोगना क्या सोचना क्या नहीं सोचना ये तो जो जिज्ञासु है अपने आप को जानना चाहता धर्म की शिक्षा सबको देना न्याय की शिक्षा सबको देना बोला और जिसके मन में अभिमान है उसको भक्ति की शिक्षा अवश्य प्राप्त होनी चाहिए और जिसके मन में विक्षेप है उसको जो की शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए परंतु जिसके मन में अपनी मूर्खता खटकती है हाय हाय मैं दुनिया की सब बात समझता हूँ परंतु अपने आप को नहीं समझता अपने आप को समझना चाहिए तो जो भोग से कर्म से थोड़ा उपरां होकर के अपने आप को जानना चाहता है वो पंडित पंडित शब्द का संस्कृत भाषा में आ, ये होता है सदसद विवेकि बुद्धि पंडा पंडा संजाता अभ्य पंडिता ये इतच प्रत्यय होता है किस लिए जाता अर्थ में बोला तो, पंडा पंडा माने सदसद विवेकनी बुद्धि वो जिस ये कोई ब्राह्मणों के लिए पंडित शब्द जो है वो सुरक्षित नहीं है वो, और रिजर्व आ, आ, रिजर्व नहीं है आ, और काशी में तो एक कोईरी थे जोखंड राम है ना जोखंड राम कोईरी थे तो जोखन राम नहीं थे जोखन प्रसाद थे तो क्योंकि हम बिल्कुल सही नाम ले रहे हैं न तो पंडित जेपी चौधरी हाँ, आर् समाज के अध्यक्ष थे काफी में तो पंडित थे वेदों के विद्वान थे पंडित पंडित जेपी चौधरी तो ये पंडित माने सदस्य विवेकनी बुद्धि जिसकी उदय हो गई हो तो वो इस अभ्यास को अविद्या मानते हैं बोले भाई ये तो हुई अविद्या और अब विद्या क्या है तो बताओ तो तद विवेकन च वस्तुस्वरूपारण विद्या आहु पंडिता एवं आहु क्रिया के करता पंडित है तद विवेकन आत्मात्म ये विवेक करो कि आत्मा क्या है अनात्मा क्या है देखो आत्मा के विवेक की चार कक्षा बताता ना? चार कक्षा जागृत अवस्था में जो अंतकरण और इंद्रियों पर चढ़कर विषय को ग्रहण करता है यह चात्म होती देखो आपका जाना हुआ श्लोक है है ना? परंतु उसमें जो विशेष बात है तो मैं बताता हूं आप अवस्था के विवेक से श्लोक का अर्थ आपने कभी ज्ञान में दिया हो कि नहीं जनोति यद वस्तु जागृत अवस्थायां अंत करण विषयाश्चो आपनोति व्यापनोति जो वस्तु जागृत अवस्था में अंतकरण इंद्रिय और विषयों में व्याप्त होता है उसको आत्मा कहते हैं मैं इन सबको जानता है शब्द स्पर्श रूप रात जेने क्षते श्रृणोति दम जिग्रते व्या करो तथ्य इंद्रियों वाला अंतकरण वाला देह वाला और स्वप्नावस्था में जदादत्ते अंतस्थान विषयानव आदत्ते जो स्वप्नावस्था में तेजस के रूप में भीतर ही विषय हैं, भीतर ही देह है भीतर ही इंद्रिय भीतर ही, ही अंतकरण है उनको ग्रहण करता है और जज्जा विषयानिह सु दशा में जो सब को खा जाता है जैसे मकड़ी अपने बनाए हुए जाले को निगल जाती है वैसे जो निगल जाता है अब ये ये देखो ये गुरु परंपरा से प्राप्त अर्थ है बना वैसे आप खुदी में अगर ये श्लोक खड़ लोगे तो आपको ये बिल्कुल नहीं मालूम पड़ेगा परंतु एक बार आप सुन लोगे तो श्लोक का अर्थ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जिस विषय जस्तानी हो जो सुषुप्तिकाल में सुषुप्तिकाले सकले ग जैसे मकड़ी जाले को लीन कर लेती है अपने में वैसे लीन कर लेता है बोले तो बस का नहीं संतो भाव तुरी त्रितु संत है न जागृत अवस्था में यही विश्व चेतन है स्वप्न अवस्था में यही तेजस चेतन है सुसूपि अवस्था में यही प्राज्ञ चेतन है और अवस्था का तिरस्कार कर देने पर यही सूर्य चेतन ब्रह्मचेतन है तो विश्व विराट से विरक्षण है न तो विश्विराट भी यही परंतु विश्व विराट की उपाधि व्यस्ति समस्ती जागृत अवस्था से है और तैजस हिरण्य अर्थात तैजस हिरण्य की व्यस्टि समष्टि रूप सूक्ष्म उपाधि से विलक्षण और प्राज्ञ और ईश्वर अर्थात व्यस्ति समष्टि की कारणोपाधि से विलक्षण तीनों अवस्थाओं में एक रस विद्यमान और तीनों अवस्थाओं के अभाव का भी आ, साहित्य राहित्य उभय प्रकार की उपाधि से विलक्षण ये तुरय तत्व ब्रह्म तत्व है जब चास्त संतोभाव तस्माद आत्मेटी तस्मद आत्मेटी की ईत इसलिए इसका नाम आत्मा है ना श्लोक अपने आप बात लोगे तो ये अर्थ आपको प्रतीत हो गई नहीं तो ये तद विवेके वस्तु अवधारणम वस्तुस्वरूपम तदवधारणम चो, चो। तो ये कर्मधारे समास सम नहीं है वस्तु वस्तुस्वरूप से वस्तु वस्तुस्वरूप ये तत्पुरुष समास हुआ वस्तु स्वरूप का अवधारण करना आ, कोई टीकाकार न विवरण प्रस्थान में न भावती प्रस्थान में न आनंद ज्ञान के न्याय निर्णय में बोला मैंने पंचपाधिका विवरण आदि में भामती आदि में और न्याय निर्णय आदि में कहीं भी सत्पुरुष समाप्त नहीं माना हुआ वस्तुस्वरूप तत् अवधारण च वस्तु स्वरूप से अभिन्न जो वस्तु स्वरूप का निश्चय है मैं जो जहाज ज्ञान अवधारण और वस्तु स्वरूप ये दोनों पृथक पृथक नहीं है नौरा दोनों का पार्थक्य जहाँ मिट जाता है जैसे ये घड़ी है हम निश्चय करते हैं घड़ी तो बाहर रह जाती है और निश्चय भीतर होता है तो यहां पदार्थ वस्तु स्वरूप घड़ी और इसका निश्चय दोनों अलग अलग हैं कि नहीं दोनों दो देश में है दोनों का दो आकार है लेकिन वस्तुस्वरूप अवधारण हमका क्या अर्थ है ब्रह्म स्वरूप और ब्रह्मस्वरूप का निश्चय ज्ञान जहाँ अलग अलग न हो कि ब्रह्म स्वरूप तो परिपूर्ण है और निश्चय एक करण में है जहाँ ब्रह्म स्वरूप से पृथक निश्चय भी न रहे कर्मधारक हम आप इसको बोलते हैं तो इसको बोलते हैं विद्या अविद्या को जो निवृत्त करे सो विद्या परन्तु अविद्यावृत्ति तो अपने अधिष्ठान से अभिन्न है ब्रह्म से अभिन्न है निवृत्ति राोहत्य ज्ञातवे नोपलक्षिता गुरेश्वराचार्य भगवान ने कहा कि जो अविद्या की निवृत्ति है वो कोई अवक्षा नहीं है अविद्या की निवृत्ति किसी देश में किसी काल में किसी आकार में नहीं रहते निवृत्ति जैसे घड़ा फूट गया तो घड़े का फूटना कोई पदार्थ है घड़े का फूटना पदार्थ नहीं है मिट्टी है घड़े का फूटना मिट्टी से जुदा प्रध्वंसा भाव जो है प्रद्घट का जो प्रध्वंसा भाव है वो तो प्रध्वंसा भाव से पृथक कोई वस्तु है का नहीं है कैसी प्रकार अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म से पृथक कोई वस्तु है क्या ब्रह्म से पृथक कोई वस्तु नहीं है तो निवृत्ति आत्मा मोहस् तो मोह की निवृत्ति अविद्या की निवृत्ति साक्षात आत्मा है इसी तो को बोलते हैं विद्या अब प्रश्न ये है तो लेकर कि आत्मा अनात्मा का अध्यास बुद्धि आदि को मैं में और मैं को बुद्धि आदि में चैतन्य है हम, हैं हम तो मानते हैं अंतकरण को चैतन्य है। सत्य है हम, हैं हम तो मानते हैं अंतकरण शरीर को सत्य है। आनंद स्वरूप हैं हम परंतु विषय को मानते हैं आनंद तो अपना जो अपनी जो सत्यता है चेतनता है आनंद है वो तो डाल दिया विषय में और विषय की जो जड़ता है विकारिता है जन्म मरण है उसको डाल दिया अपने ऊपर हैं? और दुखी बोले कि अच्छा तो इस अध्यास को मिटाने का प्रयोजन क्या है तो बोले प्रयोजन ये है कि जैसे रस्सी को साफ समझ लिया तो रस्सी क्या जहरीली हो गई नहीं रस्सी तो जो कि क्यों है ऐसे आत्मा को देहेंद्र आदि समझ लिया तो क्या आत्मा सचमुच जन्म मरण वाला हो गया का नहीं हुआ कहे देह आदि जो है क्या सचमुच नित्य चेतन और आनंद रूप हो गए का नहीं हुए माने जहाँ जिसका अध्यास किया जाता है वहाँ अध्यक्ष वस्तु का गुण या दोष अधिष्ठान का स्पर्श नहीं करता तो आप जिस गुण और दोष की चिंता में आज मगन है जिसके कारण आपको तो बड़ा दुख होता है इन संपूर्ण दुखों का विध्वंस हो जाएगा यदि आप अपने शुद्ध स्वरूप को जान जाएंगे इसलिए सकल अनर्थ की मूल मूलभूता जो अविद्या है। तो देखो इसका मतलब है कि हम केवल नासमझी से दुखी है ना? उड़िया बाबाजी महाराज तो, तो नासमझी भी नहीं बोलते थे ये बड़ा सभ्य सत्य हो नासमझी तो हाँ पुरिया बाबा जी बेवकूफी शब्द बोलते थे हमेशा कि आदमी को जितना दुख है वो सब बेवकूफी से है ना सब भ्रांति जो है ना वो नासमझी का पर्याय नहीं है और भ्रांति तो उल्टी समझ को बोलते हैं उल्टी समझ को बौद्धों में ऐसा मानते हैं कि निरुपद्रव भूतार्थक स्वभाव की और न बाधो यत्न वस्तु और ये एक बुद्धि पक्ष का उनका ये कहना है कि जो वस्तु स्वभाव से निरुपद्रव होती है जिसमें कोई उपद्रव नहीं है निरुपद्रव भूतार्थक स्वभाव से विपर्जय न बाधा कितना भी विपर्जय हो तुम रस्सी को माला समझो तो वो तुम्हारे गले में डालने लायक नहीं होगी और सांप समझो तो तुम्हारे काटने लायक नहीं होगी और उसको दरार समझो तो तुम्हारे पांव को धंसाने लायक नहीं होगी गंडा समझो तो उस गंडे से तुम चोर का मुकाबला नहीं कर सकते माने अध्यस्त वस्तु में जिस गुण दोष का तुम आरोप करोगे माला में जिस गुण दोष का वो रस्सी से वो काम होने वाला नहीं है तो ये जो नारायण अध्यास है ना देह इंद्रिय आदि का आत्मा में अभ्यास है इनके जितने दोष हैं देह का मरना है ना प्राण की सूख प्याप इंद्रियों का परिश्रम मन की वासना बुद्धि का है ना बुद्धि का अभिचार ये कोई भी अपने स्वरूप पर कोई असर नहीं डालता है तो नारायण ऐसी मुक्ति ऐसी मुक्ति बोले भाई फिर से आ जाए तो भी हम यत्न करते हैं एक बार आप अपने को ब्रह्म जान लो और फिर आप रचना शुरू करो कि मैं दे हूँ मैं दे हूँ मैं दे हूँ आपकी बुद्धि हंसने लगेगी हंसेगी हो क्यों बोले बनावटी बोलता है मैं दे हूँ है ना क्योंकि बुद्धि तो, का तो सत्य, सत्य, सत्य का पक्षपात करती है बुद्धे सत्य पक्षपात करता बुद्धि सत्य का पक्षपात करती है इसलिए प्रयत्न करने पर भी इस घड़ी को लेकर के यदि हम जप करने लगाए कि ये गाड़ी नहीं है ये तो हीरा है ये तो हीरा है नारा क्या होगा जब करने लगे जब करने से घड़ी हीरा हो जाएगी तो जब करने से घड़ी हीरा नहीं होगी दूर दूर आने आने से, दूराने से दोरा नहीं होगी क्योंकि हम जानते हैं कि ये गाड़ी है हीरा नहीं है यदि ज्ञान के विपरीत तो हम कोई अभ्यास करेंगे तो वो कैसे वो कैसे सिद्ध होगा तो जब एक बार जान जाए कि हम देह इंद्री अंत आदि नहीं है तो फिर यदि जब भी करेंगे हम देह इंद्री आदि है तो भी वो सिद्ध नहीं होगा क्योंकि बुद्धि को सत्य का पक्षपात है अच्छा तो अब आगे नारायण ये अध्यास का प्रथम संकल्प था स्मृतिमणय तकवाकल्याण संश्रियामर्तृण्वाच ब्रह्मतन्म ओ, ओ, ओ और अध्यात्म दोनों में क्या फर्क है मूल की पंक्ति तो ये कहती है कि विद्या और अध्यात्म दोनों एक है नारा है इसकी पहचान कर लो अविद्या में केवल है केवल है अविद्या केवल ठक है आच्छादकत्व तो मात्रम अविद्या लगता विपरीत बुद्धि रूपत्व अध्यास लक्षण बुद्धि का विपरीत हो जाना ये अभ्यास का लक्षण है सुषुप्त काल में बुद्धि विपरीत नहीं होती है क्योंकि बुद्धि नींद रहती है तो विपरीत कहां से हो परंतु अपने आत्मा का जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है उसको ढकने वाली जो अविद्या है वो सुशुद्ध काल में भी विद्यमान रहती है एक मूला विद्या और एक तूला विद्या और मात्रम अविद्या अविद्यालक्षण केवल वस्तु को ढाँट देना इतना है और वस्तु के स्वरूप के विपरीत ऊर्जी बुद्धि को जाना ये अभ्यास का लक्षण है एक तज्जं से थोड़ी सी जमीन के लिए मरने मारने को उद्देश्य करो मुकदमा लड़े बरसों से है लाठी दे के मेड़ पर खड़े हो जाए लाओ अल। तो एक महात्मा ने देखा कि इस कारण बहुत दुखी है बोले कि क्यों जमीन में तुमको मेरा माना है कि तो तुमने जमीन को मेरी माना है जमीन तो तुम नहीं थे जब भी थी तुम्हारे बाप के जमाने में थी दादा ने खरीदा था खरीदने के पहले तुम्हारे दुश्मन के हाथ में थी वो लोग कहते थे कि हमारी है तो इस जमीन को हमारी हमारी कह तुमने अपने को इसके साथ साथ दिया है इस जमीन ने तुमको फसा लिया है तो अब जमीन के स्वरूप का निश्चय किया तो सृष्टि तो के प्रारंभ में पानी जम से ऐसे ही हम जो या अग्नि की विशेषता से द्रवता उत्पन्न होकर के वो द्रव जो है वो जम गया है मिट्टी शरीर हम लोगों के पेट पर जैसे पसीना होता है ना और फिर पसीना मिट्टी की तरह जम जाता है ऐसे ही विश्वात्मा के शरीर में उसका पसीना जम गया है मिट्टी और क्या है श्वात्मा का जमा हुआ तो क्या इसको मैं मेरा किया अब दुख तो तुमको भोगना पड़ेगा धरती को तो दुख भोगना नहीं पड़ेगा तो देखो संपत्ति में सोना में चांदी में धरती में ये मैं हूं ये मेरा है योगी बुद्धि है धरती के स्वरूप को समझो वो किसी की नहीं है। श्रीमद भागवत में पुराण में ऐसे प्रसंग आते हैं की दृष्टवात्मन जय व्यग्राम सुन्दृपान सतूरियम जब जो राजा अपनी सीमा के लिए लड़ाई करते हैं तो धरती हस्ती है तेरे बाप मुझ में मिल गए तेरे दादा मुझ में मिल गए है? और तू भी मुझ में मिल जाएगा गाय तो लड़ता है तो ये देखो संबंध मूलक दुख है ना तो धरती में ममत्वमूलक दुख है सोना में ममत्वमूलको दुख है आप एकांकी प्रेम करते हैं तो। एक एकांी प्रेम माने वे तुमसे प्रेम नहीं करते हैं तुम तो उनसे प्रेम करते हो आपके प्रेम इशादात आप है क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करता और आप उससे इतना प्रेम फिर संबंध मूलक प्रेम होता है ये मेरे रिश्तेदार हैं नाटेदार हैं आप समझो बिल्कुल स्वार्थ के साथी हैं हमने बाप और बेटे को अदालत में दो कटघरे में खड़ा होते देखा है अपनी आँखें देखा है माँ बेटे की लड़ाई देखी है बाप बेटे की लड़ाई देखी है भाई भाई की लड़ाई देखी है भाई बहन की लड़ाई देखी है बहन बहन की लड़ाई देखी है पति पत्नी की लड़ाई देखी है जब तक स्वार्थ की चक्कर न हो तब तक ये मैं और मेरा ये दुख जो है, है वो पति पत्नी में से नहीं निकलता मैं मेरा में से निकलता है इसको तो अभ्यास बोलते हैं बोला ये आप लोग अभ्यास को ऐसा नहीं समझना कि वो केवल वेदांती के घर में रहता होगा या वेदांती की पोती में रहता होगा सब दुनियादारों के घर में और बुद्धि में ये अभ्यास रहता है और जितने दुख होते हैं किस अध्यास के कारण होते हैं दुःख का है। अच्छा तो उससे आगे चलते हैं तो इंद्रियों में मैं मेरा होता है ये उंगली मेरी है और जब जहरीला थोड़ा उंगली में हो जाता है तो उसको तो कटवा देते हैं अगर तो तुम्हारी है तो उसके साथ मरो है? बोले नहीं जब दुख देते हैं जब छोड़ देते हैं कैसे दुख देने वाले जानवर पर छोड़ते हैं आ, अपना कुत्ता अपने घर में काटने लगे तो गोली मार देते हैं कि नहीं मार देते ऐसे ही है ये अभ्यास का माने यही है दुख हेतु जो है ना ये अभ्यास में है तो देह को मैं मेरा मानना इस देह में सिर्फ ब्राह्मणत्व किसी ने कह दिया अरे वो सूत्र अरे पंडित जी तो महाराज लेके धंडा कर रहे है नो कहा ब्राह्मण अपना शरीर में भरा हुआ है केवल ये बुद्धि में है वो आप ये बात देख लो कि क्या चीज बुद्धि में है और क्या चीज वस्तु में वस्तु धर्म और बुद्धि धर्म को है ना? नाम और क्षत्रिय बुद्धि में है कंठभूत में नहीं है ये संबंध जो है वो बुद्धि में है ये मेरा मेरापना जो है वो बुद्धि में है तो आपको वेदांत से ऐसी बुद्धि प्राप्त होनी चाहिए कि जो चीज ना आत्मा में है और ना बाहर है केवल बुद्धि में है और दुख दे रही है धरती में चीज नहीं है धरती में मेरा बना नहीं है और आत्मा में भी मेरा बना नहीं है और बुद्धि में मेरापना रह करके दुख दे रहा है तो इस दुख को छूटने का उपाय तो बहुत सहज है यदि केवल अपनी बुद्धि ही दुख दे रही है तो इस दुख को छोड़ना तो बड़ा ही है उड़िया बाबा जी ने कोई कहता कि महाराज हमको गाली दे रहा था वो तो बोलते है कि मच्छर बन बना रहा था तुमने उसकी बोली क्यों समझी है तो इसका नाम अध्यात्मा माने घर की चीज आप ये बात देख लो कि अध्यात्मा माने अपनी बुद्धि का एवं लक्षण अध्यात्म पंडिता अविद्या इसे मन तो बोले कि अच्छा सब तुम अभ्यास ही निवृत्ति करो क्योंकि दुख तो अभ्यास में है और सुसुक्ति में अविद्या रहती है पर तो कोई दुख नहीं होता है अविद्या में तो कोई दुख नहीं है अज्ञान में कोई दुख नहीं है बल्कि कई लोग तो देखो देखे बहुत दुख होता है तो अज्ञान में जाने के लिए दवा खाते हैं इंजेक्शन लगवाते हैं कि हम अज्ञान में चले जाएं, नशे में चले जाएं, बेहोशी में चले जाए अज्ञान को तो दुख की निवृत्ति का उपाय मानते हैं वो तो बोले कि नहीं वो अज्ञान में जाकर के जो दुख की निवृत्ति होती है वो जब फिर तुम जागोगे तो फिर वो ज्यो की त्यो तुम्हारे सामने आ जाएगी बस उतना टाइम चलेगा यदि अविद्या को ही मिटा दिया जाए ऐसा तो अविद्या क्यों है? अभिद्या को अभिद्या कहते हैं अविद्या को अविद्या इसलिए कहते हैं कि वो विद्या से निवृत्त होती है विद्या निवर्त बात अविद्या इस पिस्त है अविद्या माने कोई अभात्मक वस्तु नहीं तो देखो आजकल जो साधन भजन के नाम पर बहुत सारी बातें चलती हैं तो एक तो हमारे मित्र हैं वो कहते हैं हमारे पास कोई तो दुखी आता है और उसके अंदर शक्ति है बल है तो हम उसको किसी श्रम के काम में लगा देते हैं जब वो अपने श्रम के काम में लग जाता है जैसो आदमी मेहनत करे तो न गुस्सा करने का समय आ गए न काम हो गए उसके मन में ना लोग हो गए लगा रहे और श्रम में लगा देने से दुख घट रह जाता है एक हमारे मित्र है वो कहते हैं कि जरा आगा आगे की हम आशा अच्छी दिलाते हैं शब्द बाग के दिखाते हैं है तुम ये काम करो जैसे स्वराज्य होने के पहले कहते थे ना स्वराज्य होगा तो दूध की नदी बहेगी और अन्न के अंबार लगेंगे है? और शासन हमारे हाथ में होगा हम राजा होंगे तो जो बोलता था हो वही समझता था कि हम राजा होंगे तो स्वराज्य तो के लिए कुछ प्रयत्न करते थे तो ये ये काम करोगे तो तुमको ये ये मिलेगा आगे का काल दिलाते हैं और आगे के काल में हम परिश्रम को भूल जाते हैं देखो ये बड़े बड़े मिल मालिक लोग मजदूर लोग आगे हमको बड़ा भारी कुछ मिलने वाला है हमने देखा है एक एक करोड़पति को आठ आठ घंटे दस दस घंटे अपने कारखाने में घूमते हुए मशीन देखते हुए है न एक एक मशीन देख रहे हैं एक एक कपड़ा देख रहे हैं कैसा कंधार एक एक सूट देख रहे हैं है न आठ आठ हाँ घंटे खड़े रहते हैं और हैं पति। उनको आगे ये उम्मीद है कि हमारा पति हो जाएंगे तो तो ऐसे देखो नरक का डर और स्वर्ग की इच्छा स्वर्ग का लोभ दिखाकर मनुष्य के वर्तमान जीवन को नियंत्रित करते हैं कहीं पुण्य बताते हैं कहीं एक इष्ट की प्यारे की प्राप्ति बताते हैं कहीं समाधि बताते हैं लेकिन आप देखो जो सुख आपको स्वर्ग में या वैकुंठ में जाने पर ही मिलेगा यहां नहीं मिलेगा उसके लिए आपको जिंदगी भर यहां शर्म ही तो करना पड़ेगा ना अच्छा मान लो आपको थोड़ी देर के लिए समाधि लग गई तो थोड़ी देर के लिए तो लगेगी ना तो उस वजह को ही जिससे हमको दुख होता है अगर बिल्कुल मिटा दिया जाए तो आप यहां भी सुखी वहां भी सुखी अब भी सुखी तब भी सुखी ये जो तात्कालिक सुख का लोग है बैठ गए बैठ गई शांति है हाँ तो ऐसे शांति वाले जितनी देर बैठे रहते हैं उतनी देर शांत रहते हैं और जब दुकान पर जाते हैं घर में बीबी से लड़ते हैं बच्चे से लड़ते हैं भाई से लड़ते हैं दुकान पर ग्राहक से लड़ते हैं दूसरे व्यापारी से लड़ते हैं मालिक से लड़ते हैं उनकी शांति कितनी देर तक जितनी देर आख बंद करके सीधे बैठे या लेट गए